श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद इस प्रकार लगभग दो साल बीते इधर दामांत का वैराग्य देखकर पड़ोसी राखाल के साथ श्यामा सुंदरी को बारंबार सावधान करने लगे संभव है इस कारण से अथवा कन्या को श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लाने के उद्देश्य से राखाल के वहाँ रहते ही एक दिन श्यामा अपनी पुत्री विश्वेश्वरी के साथ वहाँ आई परतु बारंबार अनुरोध करने पर भी राखाल दक्षिणेश्वर छोड़ जाने को राजी नहीं हुए उस दिन की घटना के बारे में ठाकुर ने कहा था राखाल तब घर के ही बालक के समान रहता था मैं जानता था कि वह अब आसक्त होने वाला नहीं कहता था सब फीका लगता है उसकी पत्नी यहाँ आई थी चौदह वर्ष की थी वह नहीं गया वधु की परीक्षा करने के बाद ठाकुर ने कहा था कि राखाल विवाह करके भी आबद्ध न होंगे विवाह के थोड़े ही दिन बाद उस दिन भी जब श्यामा सुंदरी बालिका के साथ ठीक इसी तरह दक्षिणेश्वर आई तो ठाकुर ने वधु को सहजतापूर्वक ही स्वीकार किया परंतु अचानक ही उनके मन में प्रश्न उठा कहीं वधु के संपर्क में आकर मेरे राखाल की ईश्वर भक्ति की हानि तो न होगी इस संशय के निवारणार्थ उस दिन उन्होंने बालिका को बुलाकर उसके केस एवं गठन देखी और समझ गए कि डरने की कोई बात नहीं यह देवी शक्ति है पति के धर्म पथ में कदापि बाधक न होगी तब हर्षित चित्त नौबत खाने में माताजी के पास भेजते हुए कहला दिया कि रुपये देकर बहू का मुख देखें ठाकुर जानते थे कि उनका मानस पुत्र साक्षात व्रज का राखाल है वे गोपाल गोपाल कहकर पुकारते हुए उन्हें अपने हाथ से खिलाया करते और कितने ही प्रकार के दुलार भी किया करते दूसरे किसी के कोई अनुचित कार्य करने पर ठाकुर उसकी खबर लेते थे परंतु राखाल की अवज्ञा पर वे नाराज न होकर कुछ प्रसन्नता ही व्यक्त करते एक दिन भोजन के पश्चात ठाकुर ने कहा अरे राखाल पान लगा देना पान खत्म हो गए हैं मानस पुत्र ने उत्तर दिया मैं पान लगाना नहीं जानता यह क्या रे पान लगा इसमें जानने न जानने का क्या है जा पान लगा ला मैं नहीं कर सकूंगा महाराज उत्तर सुनकर हंसते हंसते ठाकुर के पेट में बल पड़ गए इस निसंकोच व्यवहार से ठाकुर समझ गए कि राखाल ने उन्हें वास्तव में अपने एक अत्यंत आत्मीय के रूप में स्वीकार किया है उसके आचरण में बनावट का नाम तक नहीं है है केवल संभूत इस प्रकार कभी-कभी का व्यवहार ठाकुर के स्नेभी राखालीपक होता किंतु राखाल उनके नियंत्रण से परे हो सो बात नहीं एक दिन काली मंदिर से प्रसाद का मक्खन आया राकाल को भूख लगी थी अतः उन्होंने ठाकुर की अनुमति की प्रतीक्षा न करके मक्खन की डली उठाकर अपने मुंह में डाल ली ठाकुर तुरंत ही कुछ नाराज से होकर बोले तू तो बड़ा लोभी है रे यहाँ आकर कहा तो लोभ त्याग करने का प्रयास करेगा पर ऐसा न करने के बजाय स्वयं ही उठकर खा लिया राखाल का मुख लज्जा से आरक्त हो गया और एक दिन एक पैसा पड़ा देख कर राखाल ने यह सोचकर कि किसी भिखारी या अंधे लूले को दे देंगे उठा लिया वे अपनी सारी बातें सरल भाव से ठाकुर को बतला दिया करते थे अतः यह बात भी कह दी परंतु सुनते ही ठाकुर भर्सना करते हुए बोले जो मछली नहीं खाता वह मछली के बाजार में क्यों जाए तुझे जब स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं है तो तू तो क्यों वह पैसा उठाने गया यद्यपि ठाकुर स्वयं अवसर विशेष पर राखाल पर कुछ नियंत्रण करते या उन्हें सावधान कर देते पर यदि कोई दूसरा राखाल से कोई कठोर बात कहे तो यह उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता था मानस पुत्र को किसी दूसरे के कुछ बुरा भला कहने पर वे स्नेह विगलित कंठ से कहते राखाल के दोष मत में मन में लाना उचित नहीं उसका गला दबाने से दूध निकलता है फिर यदि कोई राखाल को कुछ करने का आदेश देता तो कहते आहा वह दूधमुहा बच्चा है उसे तुम लोग कोई काम करने को मत कहना उसका स्वभाव बड़ा ही कोमल है